श्री राम वचनामृत परिच्छेद बहत्तर तीस दिसंबर अट्ठारह सौ तिरासी दूसरे दिन सोमवार इकतीस दिसंबर है दिन का तीसरा पहर चार बजे का समय होगा श्री राम भक्तों के साथ कमरे में बैठे हुए हैं बलराम मणि राखाल लाटू हरीश आदि भक्त भी हैं श्री रामकृष्ण मणि और बलराम से कह रहे हैं हल्धारी का ज्ञानियों जैसा भाव था वह आध्यात्म रामायण उपनिषद यही सब दिन रात पढ़ता था इधर साकार की बातों में मुंह फेरता था मैंने जब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पत्तलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया तब उसने कहा तेरे लड़कों का विवाह कैसे होगा मैंने कहा क्यों रेसाला मेरे लड़के बच्चे भी होंगे आग लगे तेरे गीता और वेदांत पढ़ने में देखो न इधर तो कहता है संसार मिथ्या है और फिर विष्णु मंदिर में नाग सिकोड़ कर ध्यान शाम हो गई है बलराम आदि भक्त कलकत्ता चले गए हैं श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिंतन कर रहे हैं कुछ देर बाद मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा रात के आठ बज चुके हैं श्री राम कृष्ण भाव में आकर मधुर स्वर से माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं मड़ी जमीन पर बैठे हुए हैं श्री कृष्ण मधुर कंठ से नामोच्चारण कर रहे हैं हरि ही हरि हरी हरि ओम हरी, हरी माँ से कह रहे हैं माँ ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे बेहोश न कर रखना मैं ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता माँ मैं आनंद करूँगा विलास करूँगा फिर कहते हैं माँ मैं वेदांत नहीं जानता जानना भी नहीं चाहता माँ तुझे पाने पर वेद वेदांत कितने नीचे पड़े रहते हैं अरे अरे कृष्ण मैं तुझे कहूँगा यह ले खा ले बच्चे कृष्ण कहूँगा तू मेरे ही लिए देह धारण करके आया है